छांदोग्य में स्थित जो अर्चिरादि मार्ग हैं पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में वहां पर तो समवस्त्र का पाठ होने से समवस्त्र के अनंतर कौशितकी में कहे गए वायु का सन्निवेश भले ही हो किंतु वाजी श्रुति स्थे तो वाजी श्रुति स्थ जो अर्थिरादि मार्ग है वाजी श्रुति स्थे ये विशेषण है अर्थिरादि मार्ग का तो वाजी श्रुति है बृहधार्णिक उपनिषद तो बृहधार्णिक उपनिषद में कहे गए अर्चिरादि मार्ग में तो संवत्सर का पाठ ही नहीं है तो संवत्सर के अनंतर वायु का सन्निवेश सूत्रकार बता रहे हैं वो कैसे होगा ते कहते वाजी श्रुति स्थे तुम संवत्सर से अश्रुते मार्ग में संवत्सर का श्रवण न होने से कथम आपतात् परो वायु तो संवत्सर के अनंतर वायु का संवेश वाजी श्रुति के अनुसार कैसे होगा ये जो आक्षेप हैं इस आक्षेप का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं वाज नस्तु माशे वाजशनस्तू मासेलोकलोका आदि साम मनती त्रदिनियाय दोकायु अभी संभवु वा, वायुम अबदातु छंदो के श्रुति अपेक्षा इसका अलग से बाद में अवतरण भी आएगा यहाँ तक देखिए तो कहते वाज़ वाज़ तो वाज़ ही है बृहदारण्य उपनिषद और उसमें अर्चिरादि मार्ग बताते समय कहा गया कि माँ से भ्यो देवलोकम उत्तरायन मार्ग से देवलोक में उपासक जाता है और वहाँ से आदित्यलोक तो इति देवलोका ये पाठ हैं तदित्यारियाय दैवलोका वायुम अभीसंभवेयु तो तत्र त्रे वाजस्नेहस्थ अर्चिरादिमाग में जब वायु का सन्निवेश करना होगा तो इस प्रकार सन्निवेश करें कि देवलोक के अनंतर वायु का सन्निवेश उत्तरायण के अनंतर देवलोक देवलोक के अनंतर वायु और वायु के अनंतर फिर आदित्य आएगा देवलोक के अनंतर वायु को रखते हैं <coughs> तो आदित्य का आनंदरिय सिद्ध होगा आदित्य का वो, आ, सानिध्य प्राप्त होगा तो कहा कि आदित्य आनंतरिया आदित्य का अव्यवधान सिद्ध हो आदित्य के अव्यवहित तो पौरत्व आदित्य में वायु का आनन्तरिय सिद्ध हो इसके लिए देवलोकात वायुम अभि संभवेयु वह निवेश किया जाएगा वायुम अवदात इसकी अवतरण टीका है तो तरी देवलोकात वायुमती सूत्रम सत आह वायुम अवदात इति। तो कहते हैं तरी यदि वायु सन्निवेश देवलोक के अनंतर करना है तो फिर व्यास जी को चाहिए था देवलोकात वायुम अविशेष विशेषाभ्याम ऐसा सूत्र बनाते वायुम आपदात ये जो सूत्र है इसका हा सुधार करना पड़ेगा फिर तो भाष्कर भगवान कहते व्यास जी ने जो वायुम अबदात यहाँ पर अब्द शब्द का प्रयोग किया है वह स्थ मार्ग मार्ग की दृष्टि दृष्टि से से नहीं के से किया है तो भाष्य में है वायुम अवदात तो छांदोग्य श्रुति अपेक्षा उक्तम छांदोग्य श्रुति में संवत्सर आदित्य के पहले बताया गया है और आदित्य के आदित्य में वायु का आंतर सिद्ध करने के लिए फिर संवत्सर के बाद वायु को रखना पड़ेगा इसलिए सूत्र में ऐसा कहा है आगे कहते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कि छांदोग्य कयो हो तू एकत्र देवोको न विद्यते परत्र संवत्सरा तो छादोग्य उपनिषद और वाजस्नेक उपनिषद यानी बृहदारणिक उपनिषद इन दोनों में भी अर्चिरादि मार्ग तो हैं किंतु तो दोनों में कहे गए अर्चिरादि मार्ग में थोड़ा अंतर है छादोज्ञ उपनिषद में जो अर्चिरादि मार्ग है वहाँ देवलोक का पाठ नहीं है और बृहदारण्यक में संवत्सर का पाठ नहीं है महासेभ्य संवत्सरम ये हैं छांदोग्य में और बृहदारण्यक में है माशेभ्यो देवलोकम तो एक जगह देवलोक का पाठ नहीं एक जगह संवत्सर का पाठ नहीं लेकिन छांदोग्य तथा तो बृहदार बाकी सब एक जैसा है इसलिए दोनों में समान प्रत्यभिज्ञान के लिए समान प्रती के लिए दोनों का दोनों तर, दोनों तरफ उपसंहार किया जाएगा छांदोग्य के संवत्सर को बृहदारण्य में लाया जाएगा बृहदारण्य के देवलोक को छांदोग्य में ले जाया जाएगा जैसे कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद उपनिषद में कहे गए वायु का बृहदारण्य में भी और छांदोग्य में भी कहे गए अर्चिरादि मार्ग में पाठ कर रहे हैं ना सन्निवेश कर रहे हैं ऐसे देवलोक तथा संवत्सर इन दोनों का भी एक दूसरे में सन्निवेश किया जाएगा ये कहते हैं कि छांदोग्यवासनेको स्तु एकत्र देवलोको न विद्यते पर संवत्सर न ऐसा लगा ना तो त्र श्रुतिद्वय प्रत्य प्रत्यय प्रत्यत् उभयत्र इसलिए इन दोनों श्रुतियों का समान प्रत्ययत्व तो सिद्ध हो जाए अविरोध सिद्ध हो जाए इसके लिए उभयत्र उभौ ग्रथयितव्यो देवलोक का छांदोज्य में संवत्सर का बृहदारण्यक में समावेश करना चाहिए तो करना है तो कहां किया जाएगा फिर संवत्सर का बृहदारण्यक में सन्निवेश करेंगे तो कहां पर करेंगे और देवलोक का छांदों के उपनिषद में कहे गए अर्चिर में प्रवेश करना है तो कहाँ करेंगे ये प्रश्न होगा ना तो इसके लिए कहते हैं कि योग्यता को देख करके से निवेश किया जाएगा तो मास ये संवत्सर के संबंधी है संवत्सर अवयवी है मास अवयव है तो ये जो देवलोकम कहा है छांदो के बृहदारण्यक में लेकिन योग्यता देखते हैं तो देवलोक के साथ मास का सीधा संबंध नहीं दिखता और संवत्सर के साथ संबंध दिखता है इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद के, के अर्चरादि मार्ग से जो संवत्सर आएगा वह मासों के अनंतर देवलोक के पहले सन्निविष्ट होगा तो महासेभ संवत्सर संवत्सरम होगा और संवत्सरा देवलोक ऐसा हो जाएगा और देवलोक जाएगा छांदोग्य में तो वो हो जाएगा संवत्सर के अनंतर छांदोग्य में तो ये दोनों का क्रम ठीक बन जाएगा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्रापि मास संबंधात संवत्सर पूर्व पश्चिमो देवलोक इति विवेक्तव्यम तो दोनों में दोनों का उपसंगार होना है तो फिर संवत्सर कहाँ रहेगा बृहदारण्य में आकर के और देवलोक छोके में जाकर के कहा रहेगा तो कहा कि संबंधात और किसर का अवयव अवय भाव संबंध आपस में होने के कारण उनका संबंध संवत्सर मास के अनंतर होगा देवलोक उसके पश्चात होगा मिलकर के पूरा इस अधिकरण में क्रम होगा मासों का तो वैसा ही है अर्ची से लेकर के मास तक फिर मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरात देवलोका देवलोकात वायु और वायु लोक से आदित्य ये क्रम बनेगा टीका है थोड़ी सी टीका को देखिए <coughs> संवत्सर मास अवयवी मसानतर संवत्सरा परो देवलोकः ततः परो वायुर् वायुर्वायो पर आदित्य श्रुतिदे क्रमो निष्पन्न ये क्रम निष्पन्न हुआ कि संवत्सर तथा मास का अवयव अवयवी भावसंबंध होने से मास के अनंतर संवत्सर को फिर देवलोक को को फिर वायुलोक फिर आदित्य फिरते इति श्रुति द्वये क्रमो निष्पन्न तेन इति तृतीया श्रुतिया वायो आदित्य पूर्वत्व अवगमात इति ऐसा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि तेन ये जो तृतीय श्रुति है बृहदार्मण्य उपनिषद में आई हुई शुरू में जो दी थी न विशेष श्रुति को बताते समय अविशेष विशेषाभ्यान में हाँ वायु ने छिद्र दिया तेनसा। हाँ तेन स ऊर्धम आक्रमते में जो तेन ये तृतीया श्रुति है उससे वायु हो आदित्य पूर्वत्वग वायु आदित्य से पहले होगा मार्ग में ये निश्चित होने से सूत्रे तो वायुपदम देवलोक पूर्वक वायुपरम स्थितम सूत्र में जो वायुम वायु में वायु शब्द हैं उसे समझना देवलोक पूर्वक वायु का संवत्सर के अनंतर पाठ होगा सन्निवेश होगा केवल वायु का नहीं देवलोक पूर्वक वायु का जैसे तत्तेजो असृजत का अर्थ हैं आकाश वायु पूर्वक तेज का सृजन सतने यानी ब्रह्म ने किया ऐसे ही यहाँ वायुम अवदात में वायु का अर्थ है देवलोक पूर्वक वायु का संवत्सर के अनंतर सन्निवेश होगा इस प्रकार ये द्वितीय जो अधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है तृतीय अधिकरण की अवतरण टीका का विचार कर लें हम लोग कौशीतक अग्न्यन पठित वाओ स्थान उत्तरा अर्चिरादि अधि तड़ते संबंधा तो इस पाद के द्वितीय अधिकरण से कौशितकी उपनिषद में कहे गए अग्नि के अनंतर जो वायु था उसका स्थान निश्चित कर दिया गया अर्थिरादि मार्ग में संवत्सर और देवलोक के अनंतर सूर्य के आदित्य के पहले अब कौशितकी उपनिषद में ही वरुण का भी कथन है स वायुलोकम आग छती वरुण स वरुण लोकम ऐसा तो ये जो वायु के अनंतर कहा गया वरुण है इस वरुण का स्थान कहाँ होगा सन्निवेश कहाँ होगा अर्चिरादि मार्ग में इसका निर्धारण करने के लिए तड़िद अधिकरण है ये तड़िद अधिकरण आ रहा है ये कहा गया तड़ी अधिकरण के अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण कर ले पहले हम लोग वरुणादे सन्निवेश नास्ति त्राथ विद्य नास्ति वायोरिवैत व्यवस्था श्रुतभावत विद्युत वृष्टिस्थ नीरियापति वरुण विद्युत ततईंद्रजापति द्वितीय श्लोक उत्तरार्ध मे विद्युत में छूट छूट गया। वरुणो तू में में मात्रा गई है। सन्निवेशो नास्ति तत्र अथ विदिरादि तो सन्निवेशो नास्ति तत्र अथ याने अथवादि मार्गे वरुणाधे सन्निवेश संशय का अन्वय होगा संशय बोधक पूर्वाध का अर्चिरादि मार्ग में वरुणादि का आदि शब्द से लेना इंद्रलोक और प्रजापति को तो, तो, तो, तो तो हाँ, है वो प्रजापति विराड और हिरण्यगर्भ वो हिरण्यगर्भ गर्भ ब्रह्मा हिरण्यगर्भ गर्भ कार्य ब्रह्मा ये प्रजापति हैं विराड आनंद मीमांसा में भी विराड से के आनंद से सौ अधिक आनंद हिरण्यगर्भ को बताया है ना तो ये प्रजापति लेंगे जो वो विराड़ वीरा, वाला प्रजापति तो वरुण आदे है तो वरुण इंद्र और प्रजापति ये इनका अर्चिराधि मार्ग में सन्निवेश होगा अथवा सन्निवेश नहीं होगा या होगा संशय हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं तत्र वरुणादेहे है सन्निवेशो नास्ति नास्ति ये नास्ती में लिखा है ना शुरू में पद और नास्ति का अर्थ है अर्चिरादि मार्ग में वरुण इंद्र तथा प्रजापति का सन्निवेश नहीं होगा ये बताने वाला नास्ति शब्द है कहां ऐसा क्यों कौशितकी में कहा गया है वरुण इंद्र और प्रजापति को भी मार्ग में इनका भी पाठ मार्गस्थ पदार्थ के रूप में हुआ है तो क्यों सन्निवेश नहीं होगा तो पूर्व पक्षी कहते हैं इसलिए कि वायो हो इव एक व्यवस्था श्रुति अभावत तो जैसे वायु की अर्चिरादि मार्ग में व्यवस्था बताने वाली बृहदारण्य श्रुति थी कि वायु उसे छिद्र देता है फिर वहाँ से ऊपर निकल करके आदित्य में जाता है इससे निकला कि आदित्य से पहले यह वायु का स्थान है ऐसे कोई श्रुति वरुण इंद्र तथा प्रजापति की अर्चिरादि मार्ग में आ, क्रम का निर्धारण करने वाली है नहीं श्रुति इसलिए इनका सन्निवेश अर्चिरादि मार्ग में नहीं होगा ये पूर्व पक्ष हुआ तो सिद्धांत है विद्युत संबंधी उर्ष्ट उर्ष्ट स्थ वरुणो वृष्टिस्थ तु वरुण तो वरुण विद्युत ऊर्ध्व ऐसा अनुय करिए सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी अर्चिरादि मार्ग में कहा गया जो अंतिम पड़ाव है विद्युत उसके अनंतर वरुण का स्थान आएगा छांदोग्य में भले ही और बृहदारण्य में अंतिम के रूप में कहा गया है विद्युत लेकिन मार्ग का चिंतन करेंगे और सब श्रुतियों का समन्वय करके देखेंगे तो अंतिम पड़ाव नहीं है आगे और वरुण और वरुण के पश्चात इंद्र इंद्र के पश्चात प्रजापति क्रम रहेगा और तीन हैं विद्युत के अनंतर भी जो कौशितकी में कहे गए हैं इसलिए वरुणो विद्युत ऊर्धम ऊर्ध्व यानी अनंतरम तो वरुण का विद्युत के अनंतर सन्निवेश होगा, क्रम रहेगा पर्व के रूप में और ततः वरुण के अनंतर ततः शब्द वरुण का परामर्शक है तो वरुणात अनंतरम ऊर्ध्व ततः ऊर्ध्व तो वरुण वरुण के अनंतर इंद्र और इंद्र के अनंतर प्रजापति ऐसा क्रम होगा कहा वरुण का विद्युत के अनंतर पाठ क्यों कर रहे हैं सन्निवेश क्यों कर रहे हैं तो सूत्र में कहा गया है का मतलब है विद्युत और वरुण का आपस में संबंध है विद्युत विद्युत और वरुण का आपस में क्या संबंध है तो इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो संबंध स्पष्ट करने के लिए द्वितीय श्लोक का पूर्वाध है कहा विद्युत संबंधी वृष्टि है जब विद्युत चमकती है तो वृष्टि होती है में विद्युत चमकती है कड़कड़ाती कर है स्तनु होता है तो उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है इसलिए विद्युत और बारिश का संबंध है वृष्टि का संबंध है तो विद्युत संबंधी वृष्टि हुई और वृष्टि में जल है तो वृष्टिस्थ जो नीर नीर यानी जल तो विद्युत संबंधी जो वृष्टिस्थ जल ये संबंधी सीधे नीर को मान लो विद्युत संबंधी वृष्टिस्थ जल विद्युत संबंधी यह जल का विशेषण है तो सारा जल तो विद्युत संबंधी नहीं है वृष्टिस्थ जल विद्युत संबंधी है बादल आते हैं वहीं पर आपस में टकराते हैं तो विद्युत चमकती है वहीं पानी भी रहता है तो विद्युत तो संबंधी जो बादलों में स्थित जल और उस जल का अधिपति कौन है वो जल का अधिपति है वरुण इसलिए नीर अधिपतित्व ये वरुण में रहा तो विद्युत संबंधी जल का अधिपति वरुण होने से वरुण के वरुण का सन्निवेश विद्युत के अनंतर होगा ये यहां पर कहा गया अब सूत्र को देखिए वरुणः वरुणः अभ्य वरुणः प्रथमा संबंध पंचमी तो अशब्दर्ध्वाथम तो तो है अंतरा तो तड़ी अने वरुणः तो तड़ित यानी विद्युत तो जो अर्चिरादि मार्ग में पर्व के रूप में उक्त विद्युत है आदित्य है आदित्य के अनंतर चंद्रमा है चंद्रमा के अनंतर विद्युत है वही विद्युत का समानार्थक है तड़ित शब्द इसलिए तड़ित यानी विद्युत अधि यानी अनंतरम वरुण सन्निवेशितव्य ऐसा लगाना तो वरुण का सन्निवेश करना चाहिए ऐसा क्यों तो संबंधात तो वरुण और विद्युत का आपस में संबंध है क्या संबंध है तो वृष्टिस्त जल का अधिपति वरुण है और वृष्टि के समय विद्युत भी होता है इसलिए ये आपस में संबंध होने के कारण वरुण विद्युत के अनंतर पर्व के रूप में स्थित होगा भाष्य को देखिए आदित्याचंद्रमसम इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार पठित वरुणादीर मार्गपर्वत्व न ना इति संदेहे अर्चिसो अह इदी पंचम्या अर्चिरादीना क्रमेण मगपर्वतया इव स्थान विशेष श्रुति अलब्ध न्यायो न अलब्धन इति प्राप्ते सिद्धात आह आदित्याय हाँ, स्थान है अलब्ध स्थानों वरुणादिर न संबंधित इसमें अस्पष्ट छपा है अस्थान ही ठीक है तो पठितो वरुणादिरने कौशित की ब्राह्मण उपनिषद में पठित जो वरुण और आदि शब्द से इंद्र तथा वो हैं प्रजापति इनका मार्ग पर्व के रूप में अर्चिरादि मार्ग में संबंध होगा या नहीं होगा इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन है कि अर्चिसो अह इत्यादि पंचम्या अर्चिरादी नाम क्रमेण मार्ग पर्वतया बद्धत्वात तो पंचमी ये बता रही है कि निश्चित क्रम से पर्व के रूप में ये अर्चिरादि मार्ग में स्थित है तो वायु इव स्थान विशेष श्रुति अभाव तो जैसा अर्चिरादि में पर्व के रूप में वायु का प्रवेश करने वाला एक श्रुति वाक्य मिला बृहदारण्य का ऐसा कोई श्रुति वाक्य भी न होने से वरुणादि का मार्ग पर्व के रूप में स्थान निश्चित करने वाला तो श्रुतिभाव अलब्ध स्थान है वरुणाधि तो श्रुति तो कोई इनको वहां पर स्थान दे नहीं रही है इसलिए जिसको स्थान प्राप्त नहीं है ऐसे वरुणादि का न संबद्ध अर्थिरादि मार्ग में पर्व के रूप में संबंध नहीं होगा इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर आह सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार सिद्धांत बताते हैं इस अधिकरण का इत्यादि से तो आदित्या चंद्रमस चंद्रमसो इति अस्या विद्युतः उपरिष्टात स वरुण लोकमुण संबद्य तो बृहद कौशित में कहा गया जो स वरुण लोकम इससे वरुण है उसका मार्ग पर्व रूपे नुत के अनंतर स्थान निश्चित हो जाएगा संबंध हो जाएगा क्यों तो कहते सम्बन्धात तो संबंधात की व्याख्या करते हुए विद्युत और वरुण का आपस में संबंध बताया जा रहा है अस्थि संबंध हो विद्युत और वरुण का आपस में संबंध है कैसे तो कहते हैं ये इस प्रकार की यदा ही विशाला विद्युत तीव्रित स्थनित जीव तो दरेश प्र नृत्य अथ अप आप प्रपत विद्योतते स्थनय स्थनयती वर्षिष्यति तो विद्योतते विोतते स्तनयती वर्षिष्यति वाँ श्रुति वाक्य है यदा ही विशाला विद्युत इत्यादि तो भाष्य वाक्य है श्रुति तो विद्योतते इत्यादि है ये जो कामा दिया है ना यदा के पास इनवर्टर कामा वो होना चाहिए विद्योतते के पास हाँ और बाकी ये तो भाष्य वाक्य है पतंती तक यदा ही विशाला विद्युत तीव्र स्तनित निर्घोषा विद्युत है और तीव्र स्तनित निर्घोष ये प्रथमा का बहुवचन है निर्घोषा उसका विशेषण है विशाला निर्घोष और कौन सा शब्द तो स्तनित शब्द <coughs> स्तनित कहते हैं बिजली के बिजली की कड़कराहट का जो आवाज आता है उसे कहा जाता है स्तनित निर्घोष बिजली चमकती है तो जोर का आवाज होता है वो है तीव्र स्तनित निर्घोष तीव्र स्तनित निर्घोष शब्द का अर्थ निकलेगा विद्युत का जो विषा तीव्र गर्जन है बादल का गर्जन अलग विद्युत का गर्जन अलग होता है स्तनित कहते हैं विद्युत के गर्जना को कड़कड़ाहट को वो शब्द और वो कैसा होता है तो विशाल विशाल वो शब्द होता है किसका विद्युत वो कहा होता है और प्रनृत्यंतिका करता है वो निर्घोषा निर्घोषा प्र प्र नृत्यंती है प्र नृत्यंती है ना एक क्रियापद प्र प्रनृत्यंती का अर्थ है प्रकर्षण नृत्यंती नाचते हैं नाचते का अर्थ है खूब आवाज करते हैं यही शब्द का नाचना है कहा पर नाचते हैं तो जीमूत उदरेशू जीमूत कहा जाता है बादलों को जीमूत उदर कहते हैं बादलों का अंत भाग पेट उदर शब्द का तो होता पेट तो बादलों के पेट में बादलों के पेट में का मतलब बादल के अंदर बादलों के बीच में जब विद्युत का तीव्र विशाल निर्घोष नाचता है क्या मतलब आवाज होती है बड़ी ये साहित्यिक भाषा में लिखा है भाष्कर भगवान ने अथ यानी तदा जब ऐसा होता है तब आप प्रतंती उस समय पानी गिरता है बारिश होती है अब ये बिजली का कड़कड़ाहट होती है बिजली की कड़कड़ाहट होती है उस समय बारिश होती है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है विद्युत स्तनयती इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि आपाम विद्युत कार्यत्वेन सम्बन्धे मानम आहो बारिश का जल विद्युत का कार्य है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण छादोक्य के सातवे अध्याय का बताया जा रहा है विद्योतते स्तनयति वा इति च विद्योत ये वर्षिष्य ब्राह्मण है आगे हैं भाष्य में कि च इति स्मृति प्रसिद्धि और जल का अधिपति वरुण देवता हैं, यह श्रुति और स्मृति में अच्छी प्रसिद्धि है श्रुति में भी स्मृति में भी तो अधी, तो इस प्रकार ये हो गया कि विद्युत लोक के अनंतर अः जल का अधिपति वरुण का मार्ग पर्व के रूप में सन्निवेश होगा ये इस अधिकरण का अर्थ हो गया अब वो वरुण के बाद ही इंद्र तथा प्रजापति का पाठ कौशी में है तो उनका भी कहा पर पाठ होगा वरुण का पाठ निश्चित हो गया कि वरुण का सन्निवेश विद्युत के अनंतर होगा और इंद्र तथा प्रजापति का सन्निवेश होगा वरुण के बाद अंत में इसे आगे कहते हैं कि वरुणात तो अधी इंद्र प्रजापति स्थानांतरा भाव पाठ तो वरुण के अनंतर इंद्र तथा प्रजापति का मार्ग पर्व के रूप में सन्निवेश होगा ऐसा क्यों कहते बीच में दूसरा कोई मार्ग न क्या नाम स्थान न होने से और पाठ तो हुआ है और कोई श्रुति इनका बीच में स्थान नहीं बता रही है इसलिए वो सबके बाद में इनका पाठ होगा सन्निवेश होगा क्योंकि ये न्याय है आगंतुकवात अपि वरुणादिना अंत एवं निवेश हो वैशेषिक स्थाना भाव विद्युत च्यो अंत्या अर्थिरादो वर्तमनी तो आगंतुकवाद अपनी वरुणादि नाम अंत्य सन्निवेशः तो ये वरुणादि आगंतुक हैं इसलिए भी उनका अंत में सन्निवेश होगा क्योंकि एक विशेष स्थान कोई है नहीं इनके लिए कोई अपना स्थान छोड़ेगा भी नहीं रिक्त भी नहीं करेगा तो वैशेक स्थाना भावात् और विद्युत विद्युत वरुण हुआ तो सबसे अंत में कौन है विद्युत है अर्चिरादि मार्ग में पठित मार्ग पर्व के रूप में तो उसके भी अंत में ये आगंतुक जो वरुण इंद्र और प्रजापति है इनका स्थान होगा थोड़ी सी टीका है वरुणस्य वरुणसरा विद्युत संबंधा आगंतुका अन्ते निवेश न्यायाच विद्युता आनंद सती यहां पाठापतो क्रम तो वरुण का तो जल द्वारा विद्युत के साथ संबंध निश्चित हुआ संबंध होने से और आगंतुका नाम अंत्य निवेश ये एक न्याय होने से भी विद्युत के अनंतर ये वरुण का सन्निवेश होगा और बाद में फिर इंद्र का और प्रजापति का जैसा पाठ है उस पाठ के अनुसार वरुण के अनंतर इंद्र इंद्र के अनंतर प्रजापति ये क्रम बनेगा प्रजापतो क्रम इत अब ये इस प्रकार द्वितीय जो अधिकरण तृतीय त्रित, अधिकरण जो है इसका विचार पूरा हो जाता है चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कल करते हैं कल अष्टमी रहेगी परसों